नोम रक्षा राजन न ऋष्ये तावतः सखा हमारे सोम हे सोमस्वरूप परमेश्वर विश्वत सवोर्से रक्षा रक्षा कीजिए राजन ऐश्वर्यशाली ईश्वर घायतः पापियों से ना नहीं ऋषेत नष्ट होता है हिंसिक दुखी होता है ताबत जो तुम्हारे सखा मित्र हो गए हैं दो बात मुख्य रूप से इसमें कही गई है एक तो प्रार्थना की गई है कि हमारी पापियों से रक्षा करो जो दुष्ट लोग हैं पापी लोग हैं हमारे हमको दुख देने वाले हैं हमारी हानि करने वाले हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए और दूसरी बात कही गई है कि जो ईश्वर के मित्र बन जाते हैं उनकी कोई हानि नहीं होती है उनको कोई दुख नहीं होता है तो तीसरी बात क्या निकलेगी दोनों बातों के आधार पर पापियों से हमारी रक्षा कीजिए एक बात और ईश्वर का जो मित्र हो जाता है उसकी कोई क्षति हानि नहीं होती है दो बात दूसरी बात तीसरी बात अब क्या निकलेगी इन दोनों के आधार पर ईश्वर का, तो का जो हो जाता है उससे कुछ नहीं ये तो आई ईश्वर का जो हो जाता है मित्र उसकी हानि नहीं होती है दूसरी बात और पहली है पापियों से हमारी रक्षा करें दो बात हो गई ना ये तो इसमें दो तो कह दी गई तीसरी अब क्या करनी है ये तीसरी बात होगी हमारी कोई हानि हो रही है हमको यदि दुख हो रहा है तो इसका उपाय क्या होगा हमें ईश्वर की मित्रता अपनानी होगी ईश्वर का मित्र बनना होगा फिर हम हानि से बच सकते हैं अब ये तो हो गया सिद्धांत कि जो व्यक्ति ईश्वर को अपना सखा बना लेता है ईश्वर के साथ संबंध जोड़ लेता है वो दुखी नहीं होता है अब इसके बाद आगे विचारने की बात है कि क्या ऐसा हो सकता है ऐसा कोई हुआ है जिसने ईश्वर को सखा बना लिया और फिर उसकी हानि नहीं हुई ऐसा कोई उदाहरण है या नहीं कौन स्वामी दयानंद इनकी कोई हानि नहीं हुई हानि नहीं है, है? से फिर ये बात निकलेगी कि हमको ईश्वर से जो रक्षा मिलनी है वो किस स्तर की मिलेगी ये जो कहा है जो पापी लोग हैं दुष्ट लोग हैं इनसे हमारी रक्षा कीजिए तो पापी लोग तो प्रत्यक्ष है ना तो प्रत्यक्ष से हमारे ईश्वर रक्षा कर लेंगे या नहीं करेंगे नहीं वो हमारी हानि क्या करेंगे पहले बात विचारने की है कि हानि क्या चीज है तभी तो होगी ना रक्षा होगी हानि किसकी होती है जिसकी हानि होगी रक्षा उसी की होनी हो, हो है ना जो हानि ही नहीं होती जिस चीज की उसकी रक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है और ये भी देख रहे हैं कि हानि हो रही है जिस चीज की वो नहीं बचाई जा रही है तो उसकी रक्षा होती है ये नहीं कहा सक, कहा जा सकता है दिखे दिखे। हुँ। हुँ। तो हानि का अभिप्राय यह होता है मुख्य अर्थ है केवल सुखों की हानि हुआ करती है और किसी भी वस्तु की हानि हानि नहीं होती है आनी नाम है केवल दुख का बाद हो जाना जो सुख हमको उपलब्ध हो गया है वो सुख अब हमको निरंतर मिलता रहे रुक ना जाए उसको भोगने से यदि हम रह जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारी आनी हो जाएगी यानी जिन साधनों से हम सुख को प्राप्त कर सकते थे वो साधन यदि हमसे हट जाएंगे तो हम सुख को नहीं भोग पाएंगे और एक तो है दूसरा है जो सुख हमको मिल गया अब यदि उसको नहीं भोग पाए वो चला गया तो अब ये हानि कहलाएगी जो सुख हमको मिला अगर वो भोगी लेंगे हम उसको तो फिर हानि कैसे होगी भोजन आपको मिल गया और अभी नहीं थोड़ी देर में आप खा लेते हैं तो हानि तो नहीं कही जाएगी ना उसको हानि तो तब मानी जाएगी भोजन मिला और आप खा नहीं पाए फिर अब वो नष्ट हो गया यानी अब खा नहीं पाएंगे आप दोपहर का भोजन था कुत्ते ने या किसी ने जो भी है बिल्ली ने अपना उसको गिरा दिया खराब कर दिया जो हो गया और भोजन अब केवल शाम को मिलना है दोपहर तो को मिलना नहीं है तो इस स्थिति में कहेंगे हानि हो गई लेकिन एक थाली ख़राब हुई दूसरी आ गई फिर वापस तो अब उसको हानि क्या कहेंगे तो इससे क्या हो? लेकिन वो साधन तो नष्ट हो चुका है ना पहले वाला पहला साधन नष्ट होने के बाद भी दूसरा साधन यदि हो जाता है उपस्थित तो भी हानि नहीं मानते हैं उसको तो इससे क्या निकलती है बात उस साधन से जो उपलब्ध होने की वस्तु है वो यदि हट जाए वो उपलब्ध ना होवे तो कहलाएगी हानि तो ऐसा कुछ क्या है वस्तु मिलती है निकलती है साधनों से हमको सुख ही होता है दुख को तो लाभ कहेंगे नहीं कभी भी हालत में जो सुख मिलना होता है या मिल गया होता है हमको अगर वो सुख हम नहीं भोग पाएंगे तो अब ये क्या यानी दोबारा जो उपलब्ध हमको नहीं होना है इसका नाम है हानि अब इसकी देखिए इसके लिए अब आएगा कि क्या ऐसा कुछ होता है जो हमको मिल गया और फिर नहीं मिलेगा अब पापी लोग दुष्ट लोग क्या करते हैं हमारे जो सुख के साधन हैं उसको वो नष्ट कर देते हैं और उनके नष्ट हो जाने से अब क्या होगी हमारी सुख की हानि होती है सुख जो ले सकते थे अब वो नहीं ले पाएंगे चोर आता है सामान हमारे घर से चुरा के ले जाता है तो उस सामान से हमको जो सुख मिलना था अब वो नहीं मिलेगा इसलिए कहा जाता है कि हानि हो गई तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनसे हमको सुख उपलब्ध हो रहा है वो क्या है हमारे साधन हैं और उन साधनों का नष्ट हो जाना ये हानि कहलाती है पर ये हानि साधनों की हानि जो गौण हानि है साधनों से जो मिलना था उसकी हानि मुख्य हानि है यानी दोबारा अब नहीं मिलेगा तो यहां जो कहा गया है कि हे सोम और ऐश्वर्यशाली इंद्र ईश्वर आप हमारी दुष्टों से सब ओर से रक्षा करें इसका अर्थ यही होगा कि दुष्टों के द्वारा जो हमारी साधनों की क्षति पहुंचाई जाती है उन साधनों की पूर्ति करने वाले आप हैं एक बार मिला हुआ साधन तो नहीं मिलेगा वो तो नष्ट हो ही गया ना लेकिन क्या होगा दोबारे फिर वो साधन उपलब्ध हो गया भले ही शरीर को नष्ट कर दिया इस शरीर को लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आगे फिर अब शरीर नहीं मिलेगा ये शरीर फिर से मिल जाएगा तो शरीर जब मिलेगा तो शरीर से उपलब्ध होने वाला सुख फिर मिल जाएगा यानी वो गया नहीं कहीं और ये प्राप्ति किसके माध्यम से फिर होगी ईश्वर के ही माध्यम से होना है अभी जितने भी सुख हमको उपलब्ध हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? ईश्वर प्रदत्त साधनों से ही हैं। पहला आधार तो इसका पृथ्वी हो गया दूसरा आधार सूर्य है तीसरा आधार फिर जल है अग्नि है वायु है ये हो गए उसके बाद अब पेड़ पौधे हो जाएंगे खाना पीना जो हमारे अन्न है इसके बाद वस्त्र हैं इसके बाद भवन है ये तो मुख्य द्रव्य हैं जिनसे हमको सुख होता है और इसके अनंतर फिर अब ये आता है जान केवल साधनों से ही हमको सुख नहीं मिल पाएगा आपके पास चीनी भी है चावल भी है दूध भी है सब कुछ है लेकिन खीर नहीं बनानी आती है तो क्या होगा वो नहीं खा सकते ना दुख होगा, हाँ यानी कि केवल ज्ञान के अभाव में द्रव्यों से सुख हम ले नहीं सकते सुख जो मिलेगा वो तो द्रव्यों से मिलेगा ज्ञान से कभी सुख नहीं होता है सुख हर्ष में द्रव्यों से होता है लेकिन द्रव्यों से जो संबंध बनना है अपना वो बिना ज्ञान के नहीं बनेगा खीर बनानी आनी चाहिए हाँ सुख्य नहीं होगा ईश्वर भी तो द्रव्य है, इस इस तो तो। तो है। बिना द्रव्य के कहा होगा गुण बिना द्रव्य के होता नहीं है कहीं तो ज्ञान से यद्यपि कहा जाता है ना कि ज्ञान से सुख होता है तो ज्ञान से सुख नहीं होता है ज्ञान जो बाधक है या साधक है बाधकों को हटा देता है इसलिए सुख के आधार से हमारा संबंध बन जाता है या फिर दूर है अभी साधक उसका सुख का जो साधन है वो हमसे दूर है तो ज्ञान से हम गति करके वहां तक पहुंच जाते हैं संबंध बना लेते हैं ज्ञान से सुखदाई वस्तुओं से संबंध बनता है और जो बाधक उसके बीच में है उसी ज्ञान से उसको हटा भी दिया जाता है इस कारण से पारंपरिक रूप में ज्ञान सुख का कारण बनता है सीधे सीधे ज्ञान से सुख नहीं होगा बिना ज्ञान के भी नहीं होगा सुख जैसे भोजन यदि नहीं बनाना आता है तो भोजन का सुख नहीं होगा लेकिन भोजन बनने के बाद जो सुख हो रहा है वो ज्ञान से नहीं है ना ज्ञान पारंपरिक रूप में कारण बनता है सुख तो हर समय जिसका है वो उसी से उपलब्ध होगा तो चाहे इन प्राकृतिक सत्यो से सुख हमको प्राप्त होगा या फिर ईश्वर से होगा इन्हीं दोनों साधनों से सुख होना है लेकिन ये मिलेंगे कब इनसे जुड़ पाएंगे तब हमको जब इनके बारे में ज्ञान होगा तब तो इस कारण से ज्ञान भी कारण बनता है सुख को लाने पाने में और दुख को हटाने में ज्ञान भी बनता है कारण तो ये साधन जितने हैं पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि इनके आधार पर हम सुख प्राप्त कर रहे हैं और फिर इनके साथ साथ ज्ञान हमको है कोई भी व्यक्ति जो अभी असमर्थ बना हुआ है उसके दो ही कारण है अभाव के या तो ज्ञान नहीं है उसमें या फिर साधन नहीं है उसके पास इन दोनों हेतुओं से वो दुखी होता है जो इनसे जितना अधिक संपन्न है वो उतना अधिक सुखी होता है तो ये दोनों साधन ईश्वर हम, ईश्वर के द्वारा हमको उपलब्ध होते हैं बल भी आएगा उसमें बहुत ही बल क्या होता है बल का प्रयोग क्रिया करने में होता है ज्ञान से आपको दिशा मिल जाएगी ये करना है ऐसे करना है यहां तक होना है लेकिन जो करने लगेंगे ना उलट पुलट वो बल से होगा फिर क्रिया जो होती है ज्ञान होने के बाद जो क्रिया होना है वो बल से होगा तो वो भी कहा साधन बनेंगे एक तो ईश्वर के द्वारा क्या होता है हमारी दुष्टों से जो रक्षा होनी है वो तत्काल रक्षा तो नहीं होती है लेकिन हमारी जो सुख के साधन की उपलब्धि है वो ईश्वर के माध्यम से पुनः हो जाती है तो इस रूप में क्या करते हैं सबसे हमारी रक्षा करते हैं ईश्वर एक तो ये है इस रूप में कि पारंपरिक रूप से ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा है पहले से ही है उपलब्धि सारी हमारी है तो जब तक बाधक नहीं आएंगे वो सुख हमको मिलता रहेगा और दूसरी बात है इन साधनों से जोड़ता है हमको ईश्वर हाँ अभी जैसे ही शरीर में मर गए छूट गया शरीर तो अब मान ली अच्छे घर में बुरे घर में साधारण घर में ऊंचे घर में ऊंचे माता पिता के पास जो जाना है जो साधन संपन्न है वो कैसे जाएंगे अपने आप तो नहीं जा सकेंगे ना इस्वर। तो ईश्वर के माध्यम से वहां पहुंच जाएंगे तो वहां जो भी साधन है अपने आप संबंध बन जाएगा फिर तो इस रूप में क्या होगा फिर दोबारे ईश्वर के द्वारा हमको वो साधन उपलब्ध हो जाते हैं ऐसे ईश्वर से हमारी रक्षा होती है यानी ईश्वर हमारी रक्षा करने वाला ये है दूसरा है कि इन दुष्टों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए ये हमको ज्ञान होना चाहिए दुष्टों के साथ कहा है उपेक्षा करनी चाहिए ना तो उससे मिलके रहो ना उससे विरोध करो उपेक्षा भाव से प्रयत्न करना चाहिए करते करते फिर भी टकराई जाएंगे दुष्ट व्यक्ति से कितना ही बचें कितना ही बचें लेकिन कभी न कभी वो सिर पे चढ़ जाता है अंतिम में आके तो वहां के पहले का तो नियम यही सामान्य नियम होगा कि दुष्टों से उपेक्षा करनी चाहिए उनसे लेना देना नहीं रखो पर इससे ये नहीं मान लेना कि हम देना लेना नहीं रखते हैं तो वो हमको कुछ कहेंगे नहीं दुष्ट चुप का स्वभाव होता है आपको भला छेड़ेंगे वो जो व्यक्ति जितना कम प्रतिरोध करता है ना दुष्ट व्यक्ति उसको और उतना अधिक दुखी करता है वो वो केवल उसी से मानता है जो ठीक उसके दोगुना करेगा ऐसे नहीं मानता है वो शक्ति को तो शक्ति से ही निपटाना होगा और शक्ति से नहीं निपटता है वो तो ये नहीं मानना चाहिए कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं तो हमारा कोई नहीं बिगाड़ेगा ऐसा नहीं होता है दुष्ट है ही चीलिए जो बिना कारण के दुख देता है दूसरे को नहीं तो अच्छा हो जाता ना तो तो उसके स्वभाव भी इसी प्रकार के कि बिना कारण के दुख देगा ही देगा वो तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि हम किसी को कुछ नहीं करेंगे बिगाड़ेंगे तो हमारा नहीं बिगड़ेगा लेकिन पहला प्रयत्न यही रहेगा हम जाकर के नहीं बिगाड़ने जाए हम उससे जहाँ तक हो सके बचने का प्रयत्न करें लेकिन इसके साथ साथ उसके लिए हमको प्रतिरोधक क्षमता भी चाहिए उत्पन्न करके रखनी पड़ेगी जितना भी हो सकता है उससे टकराने के साधन हमारे पास चाहिए क्योंकि अंतिम में जाके वही रहने होगा तो अब ये दो प्रकार के साधन होंगे टकराने के लिए अंतिम अंतिम में एक तो ये बाहरी साधन हैं उपकरण हैं इनसे टकराना होगा और दूसरा है आंतरिक साधन जो आत्मबल होता है ज्ञान होता है वैराग्य होता है ये आंतरिक साधन है संयम होता है ब्रह्मचर्य होता है ये सारे सारे मानसिक जो भाव हैं ये आंतरिक साधन है दोनों चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि बाह्य साधनों से दुष्ट हमको पराजित कर दे साधन कम अधिक हो सकते हैं क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अधिक साधन जुटा सकता है लूट मार करके वो रख लेगा ना पहले से और हम तो नहीं कर पाएंगे इतना तो साधन हो सकता है हमारे पास कम हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में बाह्य रूप से वो हमको जीत लेगा तो अब यहां पर फिर आकर के होता है यदि हम आंतरिक साधन से संपन्न है तो हताश निराश दुखी नहीं होंगे हतोत्साह नहीं होंगे अगर अंदर से खोखले हैं तो अब क्या हो जाएंगे कि बाहर साधनों के साथ ही हम पराधीन हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे दो आश्रय हमारे रहते हैं एक तो बाह्य साधन है आश्रय एक आंतरिक साधन आश्रय है तो केवल अगर बाह्य साधनों पर निर्भर कर रहे हैं तो जब तक बाह्य साधन नहीं तभी तक दृढ़ रह पाएंगे अन्यथा बाह्य साधन के टूटते ही फिर आप दुखी हो जाएंगे झुक जाएंगे क्योंकि जो आधार है वही जब खिसक गया तो कैसे खड़ा रहेंगे पानी के ऊपर नाव में कोई व्यक्ति बैठा रहे और कहे मैं तो नहीं हिल डुल सकता हूँ स्थिर रहूंगा तो संभव है क्या पानी में तो लहरानी है कुछ न कुछ होगा ही और नाभ डो डो डो तो डोलेगी डोलेगी तो नाभ पर बैठा हुआ आदमी कहे मैं तो नहीं डोलूंगा ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही अगर हमारे साधन केवल लौकिक हैं, हमारे साधन केवल सांसारिक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्थिर हो जाए क्योंकि सांसारिक साधन कभी भी स्थिर नहीं हो पाते इनकी पूरी रक्षा संभव नहीं है घर है परिवार है शरीर है मित्र है साथी है जो भी है इनके ऊपर ऐसा नहीं कह सकते कि इनकी हानि नहीं होगी कभी भी कुछ भी हो सकता है ये और इसी पर यदि निर्भर हो गए तो दुखी हो जाएंगे इसलिए एक साधन तो ये रहेगा लेकिन ये अंतिम नहीं रहेगा अंतिम साधन वो जो अस्थिर स्थिर है ईश्वर तत्व उसमें नहीं होता है कुछ ऐसा उसकी कोई हानि नहीं कर पाएगा वो नहीं डोलता है उसकी क्षति नहीं होती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है तो वो यदि हमारा आश्रय बन जाता है तो अब विचलित होने की स्थिति नहीं आएगी अंतिम साधन जो है ईश्वर ही है तो ईश्वर के साथ यदि हमारी मित्रता यानी संबंध बन जाए इसलिए कहा है कि न ऋषे त्वाबतः सखा अंततः क्या होता है वही हिंसित नहीं होता है वही दुखी नहीं होता है जो आपका मित्र बन गया है क्योंकि बाह्य साधनों की कितनी ही कर लें वो रक्षा नहीं हो पाएगी कितना भी समर्थ राजा होता है बलवान होता है सब कुछ होता है तू तो भी घेर लेते ना बहुत सारे लोग आकर के या फिर वो बूढ़ा हो जाता है उकार मैदान में लड़ पाता है वो नहीं होगा ना उसका बहुत सारे लोग आ जाएंगे प्रतिद्वंदित वहाँ कहाँ कर पाएगा भले ही जैसे झांसी की रानी थी कोई भी उदाहरण लीजिए अंत में तो मारे जाते हैं ना ये सिकंदर भी मारा गया कोई नहीं बचा है ना वो इसीलिए होता है कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता सबके साथ कभी न कभी मारा जाएगा तो अच्छा भी मारा जाएगा बुरा भी मारा जाएगा तो बाहर वाले के ऊपर पूर्ण निर्भर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये साधन ही विनाशील है ये अस्थिर हैं ये। इसलिए कहा है कि इनके ऊपर से हटा करके से मुख्य रूप हमको ईश्वर पर निर्भर होना होगा ईश्वर ईश्वर जिसका मित्र बन जाता है, को जो हम बना लेते हैं सखा तो अब अंदर से डोलने की स्थिति नहीं रहेगी थोड़ी देर के मान लिया अगर बाईस साधनों से हमारा हो भी गया अलग भी हो गए तो ईश्वर के द्वारा फिर से हमको वो मिल जाएगा ये तो काल कालांतर की बात है लेकिन तत्काल में जो हताश होता है व्यक्ति इससे जो दुख होता है ना वो संतुलन खो देता है तो शक्ति साधन होते हुए भी भाग जाता है उसी को कहते कायर डरपोक व्यक्ति वही निंदित होता है जो वीर लोग होते हैं उनकी निंदा नहीं होती लेकिन मारे जाते हैं ना वो भी फिर भी उसकी निंदा नहीं होती है ना भले ही मर गया वो लेकिन डटा रहा ये कहा जाता है ना तो हानि तो हो जाती है उसकी भी लेकिन जो डरपोक व्यक्ति अगर बच भी जाए मारा जाता है वैसे वो भी लेकिन फिर भी उसकी निंदा हो जाती है वो इसीलिए होती है कि उसने संतुलन खो दिया है भागता है केवल उसी स्थिति स्थिति में व्यक्ति की अवनि में बचूंगा तो वो निंदनीय स्थिति है वो उसकी होगी जो अंतरबल नहीं रखता है अंदर से जो स्थिर है वो अब क्या होगा विचलित नहीं होगा था था। नहीं मानसिक भी आत्मिक भी जिसको है कि मेरी अंदर से हानि नहीं होनी है यानी कि आप यहां से चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं इसके बाद स्थान है ही नहीं जाने का तो कहां जाएंगे आप एक तो ये है दूसरा उदाहरण है कि किसी चीज़ को आप जैसे पुस्तक है एक एक पृष्ठ अलग करते जाएं, अलग करते जाएं, तो दो पृष्ठों का जो संबंध है उसी को तो अलग कर पाएंगे ना आप एक पृष्ठ को कैसे अलग करेंगे वो तो रह ही जाएगा ना ऐसे ही ये जो साधन हैं ये अलग होते होते होते होते जो जुड़े हैं ना हमसे जितने वो तो अलग हो जाएंगे लेकिन अंत में जो हम बचेंगे उसका क्या होगा वो तो अलग नहीं होना है ना ऐसे ही लोग के साथ जितना हमारा संबंध बना हुआ है वो तो एक, -एक करके टूट जाएंगे काटे जा सकते हैं लेकिन ईश्वर और हमारा जो संबंध बना हुआ है उसका क्या होगा वो तो कुछ नहीं होगा ना तो बौद्धिक रूप में उस अवस्था को समझ लेना वास्तविक रूप में है वैसा बौद्धिक रूप में उसको जान लेना की यहां से आगे तो होता ही नहीं है कुछ तो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई वो विचलित बिच, का मतलब बुद्धि का स्थिर नहीं होना और विचलन का मतलब है बुद्धि का ही हो विचलन हो जाना तो अंतिम अवस्था को यदि हम जान लेते हैं ईश्वर के साथ जो हमारी स्थिति है वो अंतिम है उसके आगे कुछ है ही नहीं और वो सर्वथा स्थिर स्थिति है अविनाशी है ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो भी अविनाशी है और अवस्था जो स्वभाव है दोनों का वो भी अविनाशी है तो इसको जान लेने के बाद अब क्या होगा बुद्धि विचलित होगी नहीं क्योंकि यहाँ से आगे कुछ होता ही नहीं है तो वहां जाके व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो ऐसे या तो ईश्वर के संबंध को जानता है आत्मा के संबंध को जानने वाले की भी यही होगी मरना जो हो रहा है नाश जो हो रहा है वो शरीर तक का हो रहा है लेकिन जो ये जानता है कि मैं इससे भी अलग हूँ उसका नाश नहीं होता है ना तो दुख और विचलन तो नाश को मान के हो रहा है लेकिन नाश ही नहीं है जब बुद्धि में तो दुख कैसे होगा नहीं हो पाएगा दुख तो। इस कारण से हमें बुद्धि से अपनी उस अवस्था को जानने का प्रयास करना चाहिए ईश्वर को हमें मित्र बनाने चाहिए मित्र का मतलब कि संबंध हो गया दोनों एक जैसे हो वो भी नित्य है मैं भी नित्य हूँ वो भी जानी है मैं भी जानी हूँ मित्रता कहते हैं दो समान स्थिति का जो व्यक्ति होता है वो मित्र होता है तो यहाँ ईश्वर से केवल इतनी समानता लेकर के मित्रता कही है वो चेतन मैं भी चेतन हूँ वो भी नित्य है मैं भी नित्य हूँ और दोनों साथ साथ ही रहते हैं तो इस अवस्था को यदि हम जान लेते हैं ये ईश्वर के साथ हमारी क्या हो जाती है मित्रता होती है और ऐसा जो जानने वाला होता है उसकी कभी भी क्षति होती नहीं है क्योंकि तो क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता है उसके सामने कहाँ जा करके क्षति होगी तो हमारा अब ये बच जाता है कर्तव्य कि सदैव हम ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास करते रहें ईश्वर को समझने का और अपने स्वरूप को समझने का और किन स्थितियों में हमारा संबंध बनता है इनको समझने का प्रयास करते रहेंगे तो जब हमारी स्थिति आ जाएगी तो हमको दुख नहीं होगा यही उपलब्धि स्वामी दयानंद की भी है उन्होंने भी कहा है ना कि व्यक्ति डरता नहीं है भयंकर से भयंकर दुख आ जाने के बाद भी विचलित नहीं होता ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का फल बताया ना उन्होंने हाँ कि अंतिम लाभ क्या होगा महान दुखों से पहाड़ जैसे दुख से भी वो घबराएगा नहीं ये भी एक स्थिति तो वो कब होगा जब ईश्वर के साथ संबंध बनेगा तब उसके पहले नहीं हुआ तब तो भागना ही होगा जब अपने ऊपर टिके हुए हैं तो अपनी तो कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे गिदड़ क्या कर सकता है वो भागेगा ही भागेगा ना तो आप तो गिदड़ है हम गिदड़ है अगर आत्मा को लेके चलते हैं तो गिदड़ हैं, बल ही कितने हैं तो स्वभाविक के जब बलवान देखेंगे अगले को तो भागेंगे ही न लेकिन ईश्वर को जब आश्रय बनाते हैं तो कुत्ते को जैसे देखा होगा ना अकेला कुत्ता होता है तो दूसरे कुत्ते यदि आ गए तो भाग जाएगा लेकिन उसका मालिक खड़ा है तो अब नहीं भागता है भले उसी कुत्ते से भागेगा लेकिन मालिक के पास आ जा नहीं अब डरे वो भूकना शुरू कर देगा उसके ऊपर तो हाँ नहीं वो भी लेकिन आत्मबल कुत्ता में आ जाता है ना है। अब क्या हुआ कुत्ते में घुस तो नहीं गया है ना उसका मालिक अब केवल उसको पता ही चला है ना कि मेरे पास है ये ज्ञान का ये वही कुत्ता था ना जो डर रहा था पहले और अब भी वही कुत्ता है तो अंतर क्या हुआ है उसको पहले नहीं दिख रहा था कि मेरे पीछे कोई है अनुभूति नहीं थी उसको अब केवल अनुभूति होगी कि हाँ ये तो है यहीं पर तो भले ही अब भी पिटाई हो सकती है उसकी लेकिन उसको अब क्या हुआ आत्मबल हो गया कि ये तो है सामने अब मेरा क्या होगा तो डरने नाम की जो चीज थी वो हट गई ऐसे ही अभी हम ईश्वर को जानते नहीं है नहीं जानते हैं तो हमारे में बल भी नहीं है और जानते भी नहीं है इसलिए डरना पड़ता है लेकिन बाद में जान लेंगे तो भले ही हमारे पास डर नहीं है बल नहीं है लेकिन ये पता चल जाए कि हमारा रक्षक तो साथ में खड़ा है वो ज्ञान होने के बाद क्या होगा ये हर भय हट जाएगा फिर नहीं डरेंगे जैसे कुत्ता नहीं डरता है या और किसी जानवर को भी ले सकते हैं भैंस का है बैल का ये इनके साथ भी यही होते अपना भी देख लीजिए कहीं कुछ होता है तो भाग के कहा आते हैं घर आ जाते हैं ना तो घर में उतना डर नहीं होता है ना जितना बाहर होता है तो घर में क्या होता है यही होता है कि दूसरे भी तो हैं ना अपनी स्थिति तो जो थी वही वही रहेगी ना चार पैर हाथ तो हो नहीं जाते हैं आकर के घर में आकर के उतने ही रहते हैं दो हाथ दो पैर रहते हैं सब बस इतना होता है कि मिल गया सहारा पता चल जाता है हमको अनुभूति हो जाती है पीछे है हमारे सहायक तो ज्ञान के परिवर्तन होने से व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो ईश्वर के साथ अभी क्या होगा ज्ञान नहीं होने से डर भय बना रहेगा ज्ञान हो जाने के बाद क्या होगा ये फिर हट जाएगा क्योंकि अंतिम रक्षक है वो तो इस प्रकार से अपने ज्ञान को बदलते रहना चाहिए ईश्वर को समझते रहना चाहिए और जुड़ने का प्रयास करना चाहिए